बेलि लागी खोड़ नव मुन तो तरह तरह की बीमारियां मतलब तरह तरह के फोड़ लगे तरह तरह की बीमारियां लग गई है बहैनी लागी खोड़ सो मुण लो मुड़ता सो मुण लोहे को हाथ में लेके जो बदल देते थे हाँ। मोड़ देते थे सो हाँ। मुण लो मुड़ता म उटणो ना सब तोड़ अब एक उसको तिनका भी नहीं तोड़ से कहो बोला बारे बालमा तण करोनो बोण मुडा hmm. बारे बलमा जनों परोनो मन सदर सुख पहली जिमता हमें करी चाहिए दीदी आवाज सब जन मेले खाना <laughs> खाते खाने वाले थे कुछ बाद में बचा हुआ क्वेश्चन पांच ती आती है एलकते समीर रतला राजा दापो आयो बिल्कुल गई नरो हम गंगापो हम गर्दापो आयो बिल्कुल गई नरो हम hmm? नुप, करो करो देना हो हाँ, गर्णौ। हाँ। गर्णौ हुआ। ना। निपट गई तो सारी बात ही खत्म हो गई मतलब जब बुढ़ापा आया तो सारी बात ही खत्म हो गयी ना तो घर वाली ना तो घर न तो वहां पे सम्मान रहा न घर के अंदर सम्मान रहा तो अभी वो ही तेज़ है मारूं मुंबद थे ना हंटा वो दिया रहा हताश रूम <laughs> आलसुदर वो ही द कदाहूं तेज़ है मारूं मुंबद थे ना हंटा वो दिया रहा सुदर केलो कहीं गिरी हमें गेड़ी आगे रखो तो द पक पड़े न तो वो आगू पें थे ना तेरे हाथ पसु लटिनो क्यों जल्दी मारा दिन ना बूढ़ा पो अबे जब कितने चीजें मेरे तकलीफ हो जाएंगी अलग ज़ुबेर मोहिले पड़ारों तेंशे मारो मन थे ना हंताओं वो दिया रहता नहीं अब इधर अब इसके अंदर आप देखते हैं कि अलग दिन तू तू बूढ़ा माने कि जवान माने हम बोलना कि उपास होना सही उपलब्ध कराओ कि जवानी जल्दी आ इतने चीजों में दोखों में अभी जो कहने को हैं कि जो पन्ना जाबत हो उत्तर आ गया अरे कौनो किसों न दोहे न दर्शन में दत्तो एक तो कान बोला हो जावे बोले कान सुनना कम हो जाता है कौनो किसों एक बाल है जो ढोला हो जावे बाल सफेद हो जाता है कौनो किसों और लोहे न एक के एक कम हो जलमर्ज़ावे क� दर्शन दो दर्शन के लिए दांत भी नहीं है <laughs> इतरों में बिखो पड़ो जो जातोणो दर्शनो यौवन मतलब जवानी का वक्त जाने के बाद के अंदर जो जो कमी पड़ी वो इन ही चीजों की सिर्फ कमी पड़ी बाकी सब ठीक है <laughs> आज तो दिखता नहीं है दांत नहीं है बाल सफेद हो गया है ए और और कान से सुनाई नहीं देता है। या या। <laughs> बा, <बागी सद्टीक> है। बाबा सब सब ठीक बाकी ए वो ज़्यादा हाँ। ज़्यादा हाँ। कम इतना बुरा नहीं तो है? हैीन अलग तीन तीन तीन अलग हाँ, जो जावतां था था था तीन अलग अलग जो जो चीजें निकल जाती है। हाँ, क्या तो कौन सी के तुरी तुरी ख़ग ख़ग गोली पे बैठ के सवारी करने का वक्त गया जमण छे जरूर अपने जीवन के समय के अंदर स्त्री प्रसाद सहगमन वो गया और खद और बैरियो को मारने के तलवार ये तीन चीजें थी कि ये जब कम बूढ़े होते तब साजो <laughs> हतो शरीर जब तक गोनंद गायो गोमंदरो हमें पंद्रह रवि ठी पीड़ नामना नामन आए नारायण रो सातो हतो शरीर तत्काल न कायों गोमंदरो हमें पंद्रह रवि ठी पीड़ नामना आए नारा समझ गया मैं जब तक शरीर था तब तो तक तो गोविंद का नाम याद आया नहीं, नहीं।, नहीं।, है नहीं। नारान जब सब तक चिड़िचिड़ी की तब सब इंदारा नहीं रहा रह गया लाता लम्बा छोरीयो सार न आवे अन अंखियां घूरों घटे छे एकड़े घर न लाया कन कहाये जोबन ए रतन ए पंचे ही बदना इस शरीर में जितने जोबन रतन हैं जो हिलम हैं योवन हैं जवानी हैं तब जब जो, जो रतन हैं आपके पास क्या कहिए कहिए पाँच रतन हाँ, पता हैं नाता डम्मर रछड़ियों नात जो का मस्सा छूट के छोड़ियो जगह है वो छोड़ दी है आवे आखे तो। तो। में तो धोन खाना खा नहीं सकते आवे भूरा छे मतलब घूर घूर के देखने, देखने की आदि होने लगी हैं आखियाँ भूरा घट छे एकड़ घन लाया कन क क्या कहा हैं लेकिन किस किस ढंग से कहिए घूर के देखना कान के ऊपर लाया वक्त गया तो, कभी, कभी तो जो बन ए शरीर में जो परतन क्या रहे जो बन ए रतन के पहुंचे ही बदना ये पाखी बदनाम चीजें सब चीज रतन सही मान जो रतन जातो रे पाखी चीज बदनाम नहीं बात तो जो सारी हलिम सही है जते हलिम ताकत है रतन है सब है सामग्री रे घणा भी गया हाँ। मैं तो बस सोचते सामग्री रे सब कम मिला है और को एड़ी बात है 6 6 2 0 6 खलहला नीर बहंत समहेरी रे कारणे पथरा बाज तरण तो मरका तो तो तो गया जते पथरा पर राम नाम लिखता है पथरा बाज लगे जल छछा डूंगर मछा खलहल नीर बहंत समहेरी रे कारणे पथरा बाज थेर सोठ थुगी सुगी धानी धानी धानी धानी धानी धानी धानी पे पे पे तो तो तो है है ठीक राग पर सारो खाटी सापोर सारो खातीरो धनी थारा कठे घर पूछे बावन ना वीर कहा ता मंदिरे बाड़ियाँ कहा बाल समंदरे तीर धनी थारा कठे घर पूछे बावन ना वीर कहा मंदिरे बाड़ियाँ कहा बाल समंदरे तीर धनी कहे हम भुटरी मन्ना रूप दिनों कल्लतार सुब स्वरथा मारवी तीने धनी रे पनाहार ओ आती हाँ धनी मना दिनों के तार सोरठा सोरठा मतलब धनी धनी हैं जिसकी ये ये है ये जो उसकी तो थोरे धन घनो मेला लुभ क्या कहा साबुरा सचा नहीं का धोबी गांव धोनी थोड़े धन्ना गाना मेला लुकड़ क्यों है कपड़ा मेला क्या धोनी थोड़े धन्ना गाना मेला लुकड़ क्यों है कहाँ सबूराशन्चा नहीं कहाँ धोबी नहीं कहाँ कहाँ तो कौन मेला कौन नहीं कहाँ हाँ बुको जरूर गांव दिखेगा है कहते हैं एक धोबी <laughs> नवा नवा धोनी रो घर चोवटे सूरज अंसामी किरोड धन धानी रो बाटी करोल धनी सुर स्वामी फिर धन धानी रो बाटी अमली करे करोल पर भाते धनिकी जर लीज हार सापर सोर पर भाते धनिकी जर लीज हर को नाम भूखना भोजन सम्पत गढ़ पतियन ग धन केशी धना शरीर मेघ बन केसो मलार रात चूडर राखड़ी घर को नार धानि धाना पट्टिए रे साहारा पट्टिए नीर शापर सोरे खटिए में जग शिगेले रो शिर धानवन केशी धनाशरी वेश धणा रूड़ो रे माता बाळ hmm. ए रात ए चूड़ले राखड़ी जा घर कोलमंती ना Nara. ना वाह वाह धन बिनु किसी धनासरी मेघ बिनु किसो मलाल धन बिनु किसी धनासरी मेघ बिनु किसो मलाल बिन दीपक मंदिर किसो जो पिया बिनु किसो सगा <laughs> देना बिन्ने किसी दिनावत कहती जल हो जल्ल बिन्ने सूरन्ने अरे गीये सर बिन्ने हंसन्ने होजे ये बास बिन्ने भमारा ना रह करे रंग बिन्ने रमेन कोज ओंगांत सूर बसे कमारा सोरा नारा शेवा कारंत तो दी ठाम ओखलोचनारा पापा का झड़ी बरम बाहण गत गमन पदन दद सुत समान कोन रोग तोने शकीते इल भमन कमल आए बागन को रस फूला है रसबरस को रस लून ऊत तो रस जिढा लेते है रजव्या को रस कौन तो जिबा का रस कौन बता जिबान का रस जो होता है ना जब बोले तो, तो जो रस को नही तो आवे बागन बागन फूल है रस रस रस है, सब सब को जो मतलब नमक के बिना जो है कोई भी चीज नहीं बनाई शीरो पड़ा शीरों बाघन को रस फूल है सब... सब रस को रसूण ओ तो रस जिब हा बोले ये सब जो रस वो तो जिवा लेती है वो तो जो स्वाद से संबंधित है नमक से संबंधित है सब स्वाद रसकुण जिवा का रस कौन सा मतलब ये सब रस जो है वो तो जिवा ग्रहण करती है लेकिन जिवा का रस कौन है आपकी जो मीठी वाणी है जिसमे जिवा है वो उसका रस है तो जवानों को मरस कौन कहेगा ही है मते अक्सर हुए तो जवान मते आओ अगर ही है मते नहीं हुए तो पता नहीं जवान होते हैं तो ऐसे जवान जो रस है ये तो पूरे रस और रस मना रख रही हो बाप देखो तुम तेल पे दो बार रबी चलेगा हाँ खड़ा ही जाता हूँ तो कौन देखो कल की ना जसल में दरबार रा है सुबेरी टाइम दुआ देवन ना दानवीर भगत बतान थे मैं एक मूला जी रो हुकम दुबो प्रभाते धानी में केल जे वो धानी में कै जे प्रभाते दर्शन पायो महाराजा मूलराज रो हुवा हे मरी हुकल हुवा ताते झाणकारा उण त रोग आळगो कयो हुवो ओदा दर्शन भाणारो प्रभाते दर्शन पायो महाराजा मूलराज रो मारा था मुलाद रोता शर पावा लाखा रह भी तवेरी ले धनी रह ले कहीं दुआ है लाखेरा हाँ कुम लाखेरा क्या है धनी में दिया करना फिर लाखेरा नहीं लाखा तू दातारा तनु समाबराजा शहद बिल्डिंग यहाँ पर रहते नहीं जरा निवाना भारिया लज लाखातुं दातारां तनु समा बराजा शहीद बिल्डिंग यहाँ पर रहते नहीं जरा निवाना भारिया लज लाखे एकाना लक्खियों उन्नड़ा ताल्या अठ हे हे सारखो सारखो पुओ ना ताला लाखो तेरा शब लाखो पूत लाखो तेरा तेरा ियासवार लाखो पूता पूुंदर फूला घरे अवतार कांटे मोती हीरे बंधीजा पाज। लाला की आ आयो हेमा घरी बनवास कांटे मोती प्रामिया बंधिज पात लाला की किया पिछामा आयो हेमा घरी बनवास फूल अशोकन्ते बारे रात तो गाळा ओ गो भाण लाखो जीवकुम ज्ञाप्रा संधा आपरे मुलुक में लाखे तीरो तो कोई समूह भरीस गयो तो हमें ओ तो लाखे ती एक थोडो फूल लादर री एड़ी परत गाचोरी भाई जो मनोच कोई सुनावे बीरी से मन कटा दई हमें कवी लारे गयो दाई केणो ही पड़ी केणो तो पड़ी तो बैठते विशाक थोड़ी देर तो तो जाए, कोई भी साल सालक आदमी होता कौम करशारा बेतु कहते साल पोता तो दूर लाख देर जाए प्रभात कर हमें लाख देर दूर लाखों की चढ़ाई में गया अभी बात में पता है मुझे पर धानी बारे में क्या पता है लेकिन इसके धानी का जो परम सुरुक है वो सुरुक को वो बता दे पाचो समंद वालों और सीर वालों हाँ लाखा लाखो जिले में यात्रा तेरस वो नहीं वो जो उन बोली बना तू बोली अल्लाह दिन वो वो समंद है वो पानी में सब रोज सीर है हाँ लाखों लाखो आप समंदे फूल घेरे अवतार नी कोणी तो पहला एक दो बोलियो सुरु सुरु ओ जिलमिया ओ कोणी अरे ओ, ओ को दुण। दुण। वो तो लाखों नी पहिले लख गयो अनडे टालिया आठ नी अब लाखों ने भूल जाओ हां पहला तो धानी रुदो कियो नी कि जो समंदे में सी रहत बारो पानी निमान में लाखों धान बे सागर सापर सौर खे में जग जैसे संसार का जो पानी है वो चाहे समुद्र के अंदर हो चाहे कुए के अंदर हो चाहे तालाब के अंदर हो उस पानी के अंदर प्रत्येक प्राणी का हक है उसमें चिड़िया भी पियेंगी पशु भी पियेंगे उस पानी को जो प्रकृति की देते परमेश्वर से जो मिला हुआ पानी है उस पानी में जिस प्रकार से सबका हक है जो कोई भी प्राणी है जो पानी पीता है ठीक इसी प्रकार साह पुरुषा खाती है जो सदपुरुष है उनके पास जितना भी धन है उनको ये मानना चाहिए कि इसमें सबका हक है ये धनी का प्रमुख भाव है फिर उसके बाद में उसकी चीज़ बढ़ती जाती है अलग अलग अलग तरीके से लेकिन तो इसका जो प्रमुख भाव है वो प्रमुख भाव ये है कि आपके पास जो कुछ है और जो कुछ आप दे सकते हो आपके पास विद्या है सत्ता है धन है तो उसके अंदर आप अगर यह मान सके कि उन सब चीजों के अंदर सबका हक है ये इसके धानी की विशिष्टता है मिलावल ले ना हाँ। आ, रखो। एक एक फजर फजर की रे दूजी की की की दूजी दूजी तीजी तीजी शाम शाम चौथी शेज चढ़ाव ज चढ़ाया बिलावल के अंगणी रे टलाना लगी ज मोर दाता के घर मंगती जा सुमा के घर चोर ए कै पेला वाला तिस घर तुरी बधे जे चार दूजी पेला वाला तिस घर घर को लवंती नार तीजी बिलावल तिस घर शिकाना भारी एकोठार चौथी बिलावलत सगार से राजनियत जैसा है छठी बिलावलत सगार से दूधापुत जैसा है सातवीं बिलावला होता है इसे कहें कि दरबार सात तरह की बिलावल पहले तो चार तरह की बिलावल बताई कि एक सुबह तो की एक दोपहर की एक शाम की और एक से चढ़ते वक्त मतलब रात की चार बिलावल हैं इसके अंदर इन्होंने सात बिलावल बताई और सात बिलावल की सात किस्म के प्रभाव बताए अब सात बिलावल बिलावलों के नाम नहीं है हाँ अब क्या क्या चीजें हैं ये हाँ एक बिलावल जिस घर में एक बिलावल है चार उसके घर में घोड़े चार घोड़े बंधे रहते हैं अतः घोड़े तो वाला है। दूजी घर से घर घर नार, नार। जिसके में कुलवंती नार है पत्नी है स्त्री है तीजी घर से कोणा भारी जिसका भरा हुआ है अन्य देदर। अन्य देदर। चौथी पिलावल तिस घर से राज नियथ जसाय राज सत्ता का सुख है राज जी का सुख है एडमिनिस्ट्रेटर आईएएस ऑफिसर हैं <laughs> पांचवी पिलावल तिस घर शेदूता पूता जेशाय जिसे दूध और पूत पुत्र का सुख है संपत संपत्ति है वो छठी बिलावल सातवी बिलावल होता है से साई की दरबार सातवी बिलावल ईश्वर से संपन्न सा दरबार बिलावल ठेजी रौने जी ट्रीट करे बिलावल हा? ये वहाँ के आजाद कौन है बिलावल रात्रि आगे रौने जी क्या है ये वहाँ के आजाद कौन है साकर साकर तो अब कोई नहीं है मैं तो बिलावल करूँ जैसे तो कोई दरबार रहा हो या बिचारा हो या किसी और दूसरे को करूँ बिलावल में सुबह सुबह हिसाब कर दरबारो राखित करने ये जब में दरबार आवे जो जंगरा है खास बेला द तू है रोने की गया है तो नहीं कोई जी विष्णु तो नहीं ना नहीं ए दुवा दुवा तो रोने जे कोनी बेला रोने आजिज में तो एक समय के लतार ब सांबर मोहन रूप धरयो ललचाय अन्यन के काना में फूंक देनी जब जो दबू आ हाड़ा मन तेजाय ए ए भी विलावल वकायदा है पहला पहला सुरपता की रपतार पशमेरुमर छत्रमंडल सर्वमहीये हेनु पिता जजनी के पत है सात दीप में आदशहीये ताबा है न बा है न कोई बा है न ताबा है न को नाम तो ही बनके रपतार पदार पशमेरु शिष्टमशिष्ट सहीये तदस तोरे पे में पहला पल्लवान कवा शंभू익 अर्ज कहीये ये बस विलावल में गावन दी जी हां गावन दी जो बस बिलावर आप दिल्ला कहाँ हैं बिलावर ये रुपड़ूं तेर पास हो दियो कहीं बिलावर कहीं मसरत का कौम वाला सेना का सेवक करंत कौम मुखदीठे लोचोले न पाप के घड़े पराम गुरत नगारों का जे मरे दले पहले हिले भभुत के कजोजे भाग मुखदीठो मर रहा जे पहले के क्या था यों मितेंद्र दौरों जंद आवेर न आगे रुका म त ये गदाना पलर मोड़ा राज घर दल मपयो जसान मारा थाई कत मोती ये नवा गाडा घोर्या निशान गहरा नगारा काज हे मारा डाला पाजे कहिले उभाडा याला सुप्रवी उपाज महीपत तपे मोड़ा राज रे बागन बकरी वीर एक नाल उछरे ओ दाता न फू देख काला प्रथकी धो कहरीयो आणि चमके आसमान भूप के हार भाला डमर ओ खाना जह तेला खाव शासन धापे संदरी को पाप भारण कुजरा थे पंका भाड़ ठंड ओ कहर अगर आदा करे पंजा ठीक प्रसन्न काडनो सो सोना गडे नननो अमरा ओने कीर नोद वाली ये पकड़ू ने برو पमनपूत हडवंत जाज बनवास पहन तो हरे शीत ढोकंत वोश ग्रामनन तो पमनपूत हडवंत जाज बनवास पहन तो हरे शीत ढोकंत वोश ग्रामनन तो पमनपूत हडवंत कहे कर दूनो पाड़ियो उठलियो नीर अबे बुओ जे समझ लेर ऊपर फेरी पलट ओरंकरावण पडियो जे कचमच गिरसे तरी नरन नाडिया नेवान उनाळे ऊची जे घणो नरन नाडिया नेवान उनाळे ऊची जे घणो मूला मन مهराण कडखे छोला किल्ला नारा नरनाडिया नेवान उनाळे ऊंची जे गणा hmm. नरनाडिया नेवान उनाळे ऊंची जे घण मूला मन مهराण कडखे छोला किल्ला नारा काल तक जिस में राज किला सिंह जी का बेटा एजल मेहता सब कल्याण राजुक संबंधित नहीं नहीं दरबार साहब हां कल्याण सिंह जी का बेटा एफात बिलाल करे नहीं हम तो मो पद्मनी पद्मनी डुकायो नहीं के उग्र गरी पद्मनी पर पद्मनी जातों कितने पद्मनी स्त्री पद्मनी कितने लिखा है तो को पद्मनी स्त्रियाँ कितने प्रकार की होती हैं डाइवर्सियन है बट लर्स का है विड्रॉ पद्मनी नौ पीव का प्यार हो <coughs> पद्मनी नौ पीव का प्यार हो तीर का प्यार हो सतर आत्तणी नो हार कारो कने तारी कंसणी राजा तुद करनी पदमणी मतलब 5 वर्ष से 4 वर्ष से छतरणी हां पदमणी मतलब 5 वर्ष से 4 वर्ष से छतरणी हस्तणी कब 2 वर्ष से साल ब करके शंखणी राजा तुद करने प्यार प्यार सीर हार प्यार ने कहीं पहली पति प्य है स्त्री है उसको पति प्यारा है और हस्तनी नो हार प्यार तो प्यारी घरे <laughs> छतर और एक पोहर जो सो है वो चतुर, चतुर। है पूर्ण कितना कितना खाना खाती है वो तो आधा पाव खाती है वो, वो वो आधा किलो खाती खाती खाती है है फिर और जो अनाप शनाप हमें के चेर कैसे वाह हस्तणी तो खुड़ी तो केसे, चेल केसे हस्तनी तो कैसे कैसे हाथ कैसे सरल कैसे राजा सही बताओ <laughs> उपी फले से बार उसको संभाल फी बार कद आवे कदावे आर पड़ूंगी चट्टियों आठ देव धडाका ले जिमावो पीव नो आठोई पदो से उरे जीव नो वानिया देवर भाग परे को जाए कुतख कड़ायो काल रु स्वस सेर गी दे सुसार तो एक होट तायो त ठायो बता पावे लिए मोटरे तो बीजो है फेर की कयो के कंचन बरनी दे जे चन्दमुख मृगा नेनी शीतल अंग सभा जे बोल के हिम्मत बेनी लड तड हसनी तो राण पिच पावन रोपे पर घर कबून जा कंत को कयो न लोपे सुनत कान भनकार कहि दे घर बसी अर्ज करू कलेतार ने तो हर हर नाजे दीजे एसी अन बीजो जे सगणी केडी बे तबड क चाले चाल पी सुनो मोटो पीसे करे धान को धान रीस्ते डाकर दीसे नके सेंडो लार थुक दे रोटी सोथे अबण को मोटो उजरो आडो ने राखे पलो हरि रो भगत कृष्णो <laughs> <laughs> के गाडी रोन बिते दनु भाई बोलो एली बिते तीसा बोले के तू के के तू हूं दरे बुआव तो मैं घबुआ होता तो पद्मनी तो खुरी केशी अर्चेल केशी इस तरह नहीं आज तरह नहीं तो ऊर्य केशी शरद केशी शंखर नहीं राजातुद गर्नी है पद्म बाय अर्था थोड़ा पद्मनी ये तो खुरी छोटी गानी सही एडी जो है बहुत छोटी जो निच्छी है एडी पद्मनी की हाँ पद्मनी तो खुरी कैसी तेल कैसी तथा एक नहीं एकड़े है तो को तो उन्होंने मिर्ग अमराया सीन रिवार्ड लक वाय पॉड हस्तनी की जो है वो कमर जो है वो सीमा के समान पतली हुई थी कटी पद्मनी हाँ। हाँ। हाँ। हाँ। तो खुरी कैसी तेल कैसी तथा नहीं हस्तनी तो ऊर्ध्व कैसी और सेहरड कैसी शंकरी करके लोग अभी ये वाली ये ये तो पुरुष प्रधान समाज है जो स्त्री में लेकिन मैं एक बात इसके साथ तो जुड़ी हुई है वो आपको बता कि हमारी एक अध्ययन के अंदर दो किस्म की बहुत बड़ी समस्या है कि पुरुष को स्त्री के बारे में क्या कहना है उसके लिए तो हमको अनादि काल से सामग्री मिलती है वो चाहे वेद हो चाहे कालिदास हो चाहे हर्ष हो चाहे बात के कवि हों या कुछ भी हों लेकिन अंततः स्त्रियों को पुरुष के बारे में क्या कहना है इसका कभी पता नहीं चलता एक समस्या इसी तरह से दूसरी समस्या एक हमको जो लो कास्ट ग्रुप्स हैं उसके बारे में जो हरिजन कहें या शेड्यूल कास्ट के उसके बारे में जो सवर्ण समुदाय है वो हजारों किस्म की बातें कहता है जिसको हम सब लोग ही अलग अलग तरीके से जानते हैं लेकिन सदियों से जो शेड्यूल कास्ट है जो नीची कौम के लोग हैं उनको ऊंची कौम के बारे में क्या कहना है ये हमको नहीं मालूम। तो चूंकि हम लोक साहित्य में लोग जीवन से संबंधित कार्य करते थे हमारे लिए बड़ी समस्या थी कि औरतों को पुरुष के बारे के अंदर अंत क्या कहना है वो औरतों की ही अनुभूति से निकली हुई चीज़ होनी चाहिए और वो हमको कहाँ मिल सकती है ठीक उसी प्रकार निजी कॉम के जो लोग हैं उनको क्या कहना है वो भी बात हमको उन्हीं से मिलनी चाहिए तो हमको ये पता पड़े कि अंत हम बंगी को हमारे साथ नहीं बैठने देंगे उससे छुआछूत रखेंगे उससे हर किस्म से इस किस्म का व्यवहार करेंगे कि जैसे ये कोई मतलब मनुष्य नहीं होकर मनुष्य के अलावा कोई चीज़ है तो आखिर बंगी को भी तो कुछ कहना होगा कि जो उसको छूने नहीं लेकिन बंगी को क्या कहना है हमको मालूम है क्या उसको क्या कहना है इसका हमको कोई पता पता है क्या या चमार को क्या कहना है जो भी छोटे काम करने वाले लोग हैं उनको बड़े लोगों के बारे के अंदर क्या कहना हमको पता नहीं है। लगता हमको मुख्य रूप से जाना पड़ा कुछ विशिष्ट चीजों के अंदर कि जिसके रचयता सिर्फ महिलाएं हैं उस दिन वो जो कालबे औरतें और जो थी, जोगी औरतें ये गीत वही लोग हैं। तो होली के दिनों के अंदर जो गीत औरतों द्वारा गाए जाते हैं अब आयोर बैठ दिनों के अंदर जो गीत गाए जाते हैं वो गीतों औरतों द्वारा ही रचित होते हैं क्योंकि उनका स्वरूप असली है जैसे ये हंसनी के बारे में जितनी भी बातें कही हैं या महिलाओं के बारे में भी जो भी बातें हम सुन रहे हैं उसके अंदर साफ़ तौर पर बहुत सारी बातें कही गई हैं लेकिन हम उसके साहित्य के एक आडम्बर के अंदर साहित्य की एक कल्पना के आधार के ऊपर तो हम उसको स्वीकार कर लेते हैं कि भाई ये तो अच्छी बात नहीं लेकिन वे जो गीत हैं जो लूर के रूप के अंदर जो औरतें गाती हैं और वो औरतों की ही रचनाएँ तो उन रचनाओं का हमने बहुत बड़ा संकलन किया और उसमें से निश्चित रूप से हमको वो भावनाएं मिलने लगती हैं कि जिसके अंदर स्त्रियों को पुरुषों के लिए क्या कहना है दूसरी तरफ एक चीज़ जो वैज्ञानिक ढंग से जब अध्ययन करते हैं तब हमको मिलती है जिसको हम वंशावली कहते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी का जो हिसाब किताब रखा जाता है भाट रखते हैं जीनियोलॉजिस्ट को रखते हैं तो क्या है कि हर एक जना जो भी है मतलब तो चाहे आप हो चाहे मैं हूँ चाहे जोशी जिया हो चाहे अलादीन है जो कोई भी हमारे जीवन की जो अंतरंग मान्यताएं हैं जिन मान्यताओं के जरिए से हमारा रोजमर्रा का व्यवहार चलता है रोजमर्रा हम एक दूसरे से जिस ढंग से व्यवहार करते हैं उस व्यवहार के अंदर हमारे वंशावली का बहुत जबरदस्त योगदान होता है कि हम किसके वंश में चले आ रहे हैं और उस वंश का हरेक को घमंड होता है और उस वंश की कोई ना कोई मिथ होती है पूरा कथा होती है माइथोलॉजी होती है तो कभी शिशु दिया है। तो वो रघुवंश है ये चंद्रवंश वंश थे ये सूर्यवंश वंश थे ये, ये अग्निवंश है ये उस वंश थे उस वंश है उस वंश तो उस वंश का अभिमान जो भी उस वंश के अंदर आते हैं उसके अंदर रहते हैं और ये चीजें हमको जो वंशावली जो भाट रखते हैं उसके अंदर हमको मिलती है तब हमने जितने ये लोकास ग्रुप्स हैं, इनकी वंशावलियों का संकलन किया और उन वंशावलियों के जरिए से हमको ये पता लगने लगा कि फाइनली जो लोकास ग्रुप हैं, इनको हाईकास्ट ग्रुप के बारे में क्या कहना है अब इसमें दो तरह के भाट हैं, एक तरह के भाट कहलाते हैं मुख वंशा भाट मुख वंशा भाट अर्थात जो स्मृति से वंशावली है। रखते हैं और उसके अंदर पीड़ी, पीड़ी, दर, पीड़ी, दर, उसके अंदर लिखते हैं तो एक तो पोथी वंचा और एक मुख वंशा तो पोथी वंचे के पास तो मिथिकल मेटीरियल नहीं मिलता कि भाई आप ब्रह्मा से पैदा हुए विष्णु से पैदा हुए कि शिवजी से पैदा हुए कि मैल उतारा उससे हो गए उसे हुए उससे हुए, हुए, हुए, हुए, हुए, हुए, हुए, हुए, हुए उसके अंदर मटेरियल नहीं मिलता किसके अंदर कि जो पोथी वंचा है उसके तो उसके बहुत थोड़ा सा संकेत संकेत सा मिलता है लेकिन मुख वंचा भाटों के अंदर जो सारी चीज़ आपने पुराण का नाम तो सबने सुना होगा लेकिन पुराण को कभी देखने का अवसर आपको मिला है कि नहीं मिला मुझे नहीं जानता हूँ लेकिन सामान्यतः नहीं मिलता है हम जिस तरह के जीवन के अंदर हैं तो पुराणों को देखने का मौका नहीं मिलता तो पुराने जो हमारे पुराण हैं जो तो ईसा की शताब्दी के पूर्व से चले आते हैं तो पुराणों के अंदर भी वंशावलियाँ हैं और उसके पांच सर्ग हैं जो तो सर्ग प्रतिसर्ग कल्प और कर, वंश और ऐसे करके पांच भाग हैं हर पुराण जो भी पुराण हैं उसके पांच भाग हैं और पांचों भाग इस नामों से जाने जाते हैं तो सर्ग जो जहां से प्रारंभ होता है वो कहां से प्रारंभ होता है कि सूर्य कैसे हुआ चंद्रमा कैसे हुआ पृथ्वी कैसे हुई जल कैसे हुआ ये कैसे उत्पन्न हुई चीजें इनका जहां पे वर्णन रहता है वो स्वर्ग के अंदर आता है सर्ग। सर्ग जो पांच हिस्से हैं उसमें से जो पहला है वो सर्ग है तो सर्ग के अंदर इस किस्म के डिस्क्रिप्शन आएंगे सूर्य कैसे हुआ चंद्र कैसे हुआ वृक्ष कैसे हुआ जमीन कहां से पैदा हुई पानी कहां से पैदा हुआ तारे कहां से आए इस किस्म की जो वर्णन होगा तो वो उसके अंदर तो मुख वंशा भाटों के अंदर जो वो पढ़ते हैं जब वंशावली पढ़ते हैं तो उसके अंदर ये भाग सर्वाधिक होता है तो नमूने के तौर पर जैसे सिर्फ आपको मैं बताना चाहता हूं कि जैसे हमने रोत करके एक आदिवासी समुदाय है उसके मुख्य वंशा भाटों की एक जगह हम एक एक्सीडेंटली उधर से निकल रहे थे और वो वहाँ पे जो थे बाट उनके वंशावली के वो वहाँ पे बोल रहे थे तो वो करीब हम सबेरे सात आठ बजे उस गांव से हम निकल रहे थे तो हमने देखा चार सौ पाँच सौ की भीड़ है दो जने वंशावली बोल रहे हैं तो हमने वही पर रिकॉर्डिंग करना शुरू किया रिकॉर्डिंग किया तो हम शाम के छह बजे तक तो हम रिकॉर्डिंग करते रहे लेकिन उनका ये रिकॉर्डिंग ये कार्यक्रम करीब तीन दिन चलने वाला था तो आप देख सकते हैं बच्चा कि तो कितना लंबा कार्य इसके अंदर होता है अब हम जिस वक्त वहां पे थे सवेरे से लेकर के तो जैसे उसमें एक कथा आई ऐसे सैकड़ों कथाएं हैं लेकिन जो एक कथा आई वो मैं आपको थोड़ा दुख की पहले कहीं खेती नहीं होती थी मिथ का मतलब पूरा कथा का मतलब है किसी भी चीज की उत्पत्ति का जहां वर्णन किया जाए वो पूरा कथा होती है वो मिथ होती है तो पहले खेती नहीं होती थी तो एक पुनिया नाम का एक आदमी था रोथ उसने सबसे पहले मक्की की खेती करी सबसे पहले उसके पहले खेती होती नहीं थी पुनिया ने सबसे पहले खेती करी पुनिया नाम है किसी का उसने खेती करी और बहुत अच्छी मक्की लग गई लेकिन दुनिया में किसी ने मक्की को देखा ही नहीं था कि मक्की का पौधा कैसा होता है मक्की कैसे तो लगती है क्या होता नहीं होता तो जब मक्की पक गई तब सूर्य और चंद्र पुनिया से मिलने के लिए आए और पुनिया से कहा कि अरे भाई तेरी खेती तो बहुत अच्छी हुई तो हाँ बहुत अच्छी हुई आपकी मेहरबानी थी इस मेहरबानी से बहुत अच्छी हो गई तो तुम हमारे बिना ये खेती कर सकते थे क्या नहीं। तो कहा नहीं, नहीं आपकी मेहरबानी नहीं होती तो मैं तो खेती, ये खेती मुझे नहीं मिलती सूरज और चंद्र की मेरे रक्षा नहीं हो तो मैं थोड़ी तो खेती को ले सकता था नहीं। तो उन्होंने अच्छा तेरी खेती हुई तो हमारा हिस्सा हमको दे।, दे भाई तुझने तो कहा कि ठीक है आपका हिस्सा आप जो समझो ये खेत पूरा आपके सामने जो चाहो इसमें से ले लो तो सूर्य और चंद्र खेत के अंदर घूमे तो मक्की के पौधे के ऊपर वो फुनगिया निकली हुई होती है ना तो मक्की तो नहीं लगती मक्की तो नीचे लगती है तो वो सब घूमे बहुत अच्छा है तो हिस्सा हमारा नीचे, नीचे नीचे वाला तेरा तो जो आपकी मर्जी है तो ऊपर ऊपर हिस्सा वाला तो वो चांद सूरज लगे नीचे ना हिस्सा तो नीचे नीचे धान तो नीचे नीचे था मक्की के अंदर उसका तो घर भर खूब भर गया और उन्होंने खूब उसको उठा फटका किया लेकिन उसके अंदर तो कुछ नहीं दूसरे साल पुनिया ने फिर फिर खेती करी और और इस बार उसने बोया। चांद तो उन्होंने कहा पिछली दफा से ऊपर का ले गया तो उसमें तो कुछ हमको मिला नहीं अब तेरा अंडे <laughs> तो धान उसके पास है इतनी बात कह के, के वो जो दो लोग थे ढोलक के ऊपर एक एक एक तरफ तरफ डाका था, एक तरब तरब हाथ था, दूसरे हाथ बहुत खूबसूरत ढंग से बोली जी, जी थी। ये जब बात बात उसने उसने कही तब उसके बाद में नहीं कहा चार सौ पांच सौ आदमी बोले ये चंद्रवंशी और सूर्य वंशी अर्थात जो राजपूत जो अपने चंद्रवंशी और राजवंशी जो कहते हैं वो इनके धन को इस प्रकार ले जाके लेकिन उनको वो मूर्ख कितना मानते हैं? अच्छा, के वो ऊपर तो वो ले जाएंगे हिस्सा होगा तो और ऊपर होगा जब वो नीचे का ले जाएंगे so that is say what is their feeling. ऐसे करके बहुत सारी कथाएं कथा एक कथा आई तो बहुत लंबे अरसे कही उसने के एक मंदिर बनाया पीपलाज माता का उनकी माता जो है उसको कुलदेवी है उसको पीपलाज कहते हैं पीपलाज का मंदिर बनाया रोत ने बनाया बहुत बड़ा मंदिर बन गया फिर उस मंदिर के ऊपर कलश चढ़ाना था कलश चढ़ाना था तो वो सोने का कलश बनाया उसको मंदिर के ऊपर लगाना था लेकिन उसको कितने हजारों आदमी भी लग जाए तो वो उठता नहीं आ. बहुत भारी था कलश उठता नहीं था तो फिर कहा भाई अब कैसे उठेगा तो फिर ये आकाशवाणी जैसी हुई और उसने कहा कि इसको कोई अखंड कुमारी का हाथ लगेगा तो ये कलश उठेगा अखन कुमारी कहते मतलब कन्या जो शुद्ध कन्या हो अक्षय कुमारी हो उसका हाथ लगेगा तो उठेगा तो ब्राह्मण की कन्या राजपूतों की कन्या आई बनियों की कन्या आई सब कन्याओं ने उसके पर हाथ लगाया लेकिन वो कोई नहीं उठा अर्थात सबकी कन्याएं अखंड कुमारी नहीं थी फिर रौत की एक लड़की आई उसने उसका हाथ लगाया कलश कोर्ट के मंदिर पर चलाया